परमं पदम् तद्षो परम पद सशी सूर्य दिवक्षुत पदम् विष्णुः सूर्यः सदा चक्षु, <coughs> चक्षु दिव आत आतम इव तद विष्णु पदम विष्णु के उस पद को सूर्य विद्वान लोग सदा पश्य सदैव देखते हैं कैसे उसका जो पद है कैसे व्याप्त है देवी इव चक्षु आदतम जैसे द्यूलोक में सूर्य की किरणें व्याप्त है दो बात इसमें कही गई है एक तो विद्वान लोग क्या करते हैं दूसरी बात है ईश्वर किस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है ईश्वर सर्वव्यापक है उसकी व्यापकता को अनुभव करते रहना विद्वानों का विद्वान का मुख्य लक्षण है या कर्म है अर्थापत्ति से ले सकते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को ही सदैव जानने का प्रयत्न करता रहता है वही विद्वान है बुद्धिमान है या फिर जो जान रहा है वो विद्वान है यदि ऐसा नहीं कर रहा है तो अभी विद्वान नहीं है विद्वान ईश्वर को ही कैसे देखते रहते हैं आँखों से तो दिखता नहीं है वो ईश्वर चक्षु का आँख का विषय नहीं है तो फिर कैसे देखा जा सकता है यह विद्वान किस प्रकार से देखते हैं यहाँ देखने का अर्थ है अनुभूति करना अनुभव करना ईश्वर की अनुभूति विद्वान को सदा होती रहती है सभी कालों में विद्वान योगी जो है विद्वान उसको ईश्वर की अनुभूति होती रहती है एक तो है सभी कालों में और दूसरा है सभी देशों में सभी देशों का मतलब है कि जहां जहां देश को वो देख सकता है जिन जिन स्थानों पर वो विद्यमान हो सकता है उन उन स्थानों पर ईश्वर की अनुभूति उसको होती है ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो जाए और ईश्वर की अनुभूति वहां नहीं संभव है ऐसा नहीं है कुछ तो सभी कालों में और सभी देशों में विद्वान को योगी को ईश्वर की अनुभूति होती रहती है क्योंकि सभी जगह वो विद्यमान है इस समय हम कहीं भी चले जाएंगे दिन में तो हर जगह प्रकाश मिलेगा अंदर कमरे को बंद करने की वो उसको नहीं लेना है बाहर बाहर कहीं भी जाएंगे तो टार्च ले जाने की अपेक्षा तो नहीं होगी ना तो जैसे अभी हमको इन आंखों से प्रकाश दिखता रहता है हर जगह लगता है कहीं इसका अपवाद नहीं है बाहर में जाने पर ऐसे ही योगी व्यक्ति जो होता है विद्वान जो होता है उसको कहीं पर देश काल की दृष्टि से ईश्वर के बारे में अपवाद नहीं लगता है कहीं है और कहीं नहीं है ऐसा नहीं लगता है और दूसरी बात है ये जो दिखना है ये दिखना क्या है और जो दिखता है दृश्य ये क्या है अभी हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं पदार्थ हैं जिसे इसको देख रहे हैं तो एक तो ये इसका स्वरूप है ये दृश्य कहलाएगा और दूसरी बात है कि आपको ये जो दिख रहा है वो इसका ज्ञान है आपको जो लग रहा है ना कि ये पुस्तक है वो जो लगना है वो क्या है ज्ञान है उसको कहेंगे अनुभूति साक्षात वस्तु से जुड़ करके आत्मा को जब ज्ञान होता है उसका नाम है अनुभूति ये दिपि वो ज्ञान ही होता है अभी भी आपको पुस्तक का ज्ञान हो रहा है देख लिया ना एक बार उसके बाद भी ज्ञान हो रहा है पर ये अनुभूति नहीं है प्रत्यक्ष नहीं है ये अनुभूति का मतलब होता है साक्षात प्रत्यक्ष रहना सीधा संबंध होकर के जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का नाम है अनुभव पहले ये है, है उसके बाद हो रहा है हो रहा रहा वही, सीधा उसी से है, परिवर्तित होकर के वो अनुभव कहलाता है।, है हाँ वही तो है ना ईश्वर का मतलब है कि जैसे सीधे ये वस्तु का सीधा सीधा ज्ञान होना अनुभव में आ गया तो ईश्वर भी ऐसी ही एक वस्तु है तो उसका जो ज्ञान हो रहा है उस वस्तु के आश्रय से ही हो रहा है सीधे उसी के माध्यम से अभी तो जैसे पुस्तक में पढ़ लिया ना अब भी ईश्वर का ज्ञान हो रहा है ईश्वर व्यापक है अभी हमने पढ़ लिया तो ज्ञान तो हो गया ना पर ये अनुभव वाला ज्ञान नहीं योगी का जो ज्ञान है वो ये नहीं है उसको ऐसे ज्ञान हो रहा है जैसे इसका हमको हो रहा है ज्ञान दोनों जनों में अंतर हुआ ना अब भी ज्ञान हो रहा है और अब भी ज्ञान हो रहा है उसका पुस्तक का ज्ञान दोनों स्थितियों में है लेकिन दोनों ज्ञानों में अंतर है एक में सीधे संबद्ध होके हो रहा है और दूसरे में बिना उसके हो रहा है वो तो ईश्वर के बारे में भी एक तो सीधा उसके के आश्रय से ज्ञान होना और दूसरा है शब्द से अनुमान से शब्द प्रमाण के आधार पर ज्ञान होना और फिर अनुमान करके ज्ञान होना तो जो भी है ये जो ज्ञान होना है ये क्या है अलग है उस वस्तु से एक अलग चीज होती है और उसके बाद है कि ये ज्ञान कहाँ होता है अपने में होता है मन और आत्मा के सनिकर्ष में जहां दोनों का जोड़ होता है ना ये ज्ञान वहां होता है होता इसका है लेकिन होता उसमें है ज्ञान दृश्य का होता है जी का होता है लेकिन आत्मा में होता है यही बात वहां पर भी लागू होगी कि ईश्वर का भी हमको जो ज्ञान होगा वो हमारी आत्मा में होगा तो आत्मा में ज्ञान होने के कारण क्या हो सकता है अब जहां जहां भी वो ईश्वर से संबंध करेगा दोनों का संबंध रहेगा आत्मा का और ईश्वर का शेष वस्तुओं का ज्ञान हर जगह नहीं होगा पूर्वक। एक देसी वस्तुओं का ज्ञान तो सभी जगह नहीं हो सकता है ना अहमदाबाद का ज्ञान हमको यहाँ से तो हो रहा है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं कर सकते पर ईश्वर का ऐसा नहीं है ईश्वर का तो सभी जगह होगा तो योगी ईश्वर को सभी जगह कैसे जानता है कैसे पता लगता है कि ईश्वर सब जगह है एक तो है कि अनुमान से पता लगता है ईश्वर सब जगह व्यापक है इसलिए व्यापक है कि ईश्वर के जो कर्म है कार्य वो सभी जगह मिलते हैं सभी जगह मिलने के कारण उसकी व्याप्ति भी सब जगह है उदाहरण के लिए जैसे इस दीवार को इतना ऊंचा उठाया बीस फीट इनु? तो 20 फीट ऊंचा उठाने के लिए जिसमें दीवार नहीं बनी थी उतने आकाश को बनाने वाले ने देखा या नहीं देखा था दीवार बनाने से पहले मिस्त्री को 20 फुट स्थान यहां खाली है ऐसा जान हुआ था या नहीं हुआ था हुआ था ना तो यहां से वहां तक का ज्ञान उसको हो गया इस कारण से इतनी बड़ी दीवार वो बनाने की सोचा ना लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि स्थान इतना है कि नहीं तो 20 फीट दीवार की कल्पना वो करता क्या बनाते बना सकता था क्या नहीं बना सकता था ना तो इसका मतलब हुआ कि जहां कार्य होता है कार्य से पहले उस स्थान का देश का ज्ञान होना कर्ता को अनिवार्य है अगर उस देश का ज्ञान नहीं है तो वहां पर कर्म वो कर नहीं सकता है तो अब ये ले लीजिए कि कितना बड़, कितनी बड़ी ये पृथ्वी है तो कम से कम जितनी बड़ी पृथ्वी है इतना में तो ज्ञान होना चाहिए ना ईश्वर को तभी तो बनाएगा ना कि इतनी बड़ी हम इसको बनाएंगे तो जगह ही नहीं उसको पता है तो कैसे बनाएगा वो फिर इसी प्रकार से अब इसकी जितनी बड़ी परिधि होगी जहाँ तक इसको घुमा सकता है घुमाया जा सकता है वो भी तो पता होना चाहिए ना उसको कि इतने में घुमाने घुमाएंगे इसको तो इतना स्थान चाहिए अभी जैसे उपग्रह भेजते हैं वैज्ञानिक तो उनको जहाँ स्थापित करना होता है उसका ज्ञान उनको करना पड़ता है कि नहीं पहले या भेजने के बाद जान करते हो जहाँ उन्होंने उपग्रह स्थापित किया और जितनी उन्होंने कक्षा बनाई है उसका ज्ञान पहले कर लिया तब जाकर के उपग्रह को वहां पर स्थापित किया अगर उनको नहीं पता होता तो नहीं स्थापित ही नहीं कर सकते थे तो ऐसे ही पृथ्वी भी एक उपग्रह है और इसकी भी अपनी कक्षा है इसको भी स्थान चाहिए देश चाहिए इतना तो इतने में इसको घूमना है तो पता तो होना चाहिए घुमाने वाले को तो अब ये देख लो कि जहां से इसका आरम्भ है जहां भी अंत होगा कम से कम इतने में तो है ही ईश्वर दूसरी बात है जहां तक ये घूमती है इस घेरे तक तो है ही ईश्वर एक बात और उतने में कार्य है उतने में तो हो गया क्योंकि उसका ज्ञान होना चाहिए उसको अब ये बात आती है कि उतने में कैसे है वो ज्ञान उतने में कैसे मानेगी ज्ञान तो दूर से भी हो जाता है बैज्ञानिक गए तो है नहीं अंतरिक्ष में फिर भी तो जान लिया उन्होंने उनों अनुमान से किसी भी तरह से जाना लेकिन इतना है कि वहां गए बिना जान लिया तो ऐसा ईश्वर भी तो कर सकता है वो भी बिना गए वहां यानी वहां विद्यमान हुए भी दूसरे स्थान का ज्ञान कर सकता है तो अब बात आती है कि दूसरे स्थान का ईश्वर नहीं कर सकता हम तो कर सकते हैं दूसरे स्थान का ज्ञान ईश्वर नहीं कर सकता है. क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए अपने से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ईश्वर जो कुछ जानता है बिना साधनों के जानता है यानी अपने स्वरूप से ही जानता है उसके पास कोई दूरबीन नहीं होते कुछ भी नहीं होता है क्योंकि जब कुछ नहीं बना था दूरबीन आदि उसके पहले जान हो गया है ना उसको तो प्रकृति को बनाने से पहले ही उसको ज्ञान हो गया इतने स्थान में ब्रह्मांड को बनाना है तो उस समय उसके अतिरिक्त और क्या साधन बचता है ईश्वर से अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं है ना तो अपने स्वरूप से ही तो जाना उसने तो स्वरूप से जानने का मतलब क्या हुआ वहां वहां उसका स्वरूप ही होना चाहिए जहां जहां जिस जिस देश का ज्ञान कर रहा है और बिना साधनों के यदि कर रहा है तो उस साधन में दूसरे तो है ही नहीं वही हुआ ना फिर अगर वो नहीं होता है तो वहां का ज्ञान नहीं होगा दूसरा साधन नहीं है उसके पास साधनों के बिना ज्ञान नहीं होगा और ज्ञान नहीं होता है तो निर्माण नहीं होगा और निर्माण है इसका मतलब ज्ञान हुआ है और ज्ञान हुआ है बिना साधनों के तो इसका मतलब उसके स्वरूप से ही ज्ञान हुआ है और स्वरूप से ज्ञान होने का मतलब वो उसकी व्यापकता है वो फिर स्वरूप तो से वहां तक व्यापक है तो एक पृथ्वी का या एक ब्रह्मांड का जैसे इतना ज्ञान किया उसने तो अब क्या होता है किसी भी कार्य का निर्माण करने के लिए उसका ज्ञान उसका जो कर्ता होगा उससे दूर भी रहेगा वहीं का वहीं खड़ा होके नहीं कर सकता है उसको लोग में भी कहीं भी इसी पृथ्वी को या दीवार को बनानी है तो केवल इतनी बड़ी छेद से तो नहीं काम चलेगा ना थोड़ा अधिक बनाना पड़ेगा अतिरिक्त तो कुछ करना ही पड़ेगा ना स्थान तब जाकर वो बन पाएगा क्योंकि जैसे एक ईंट के ऊपर दूसरी ईट रख रखनी है तो ईट रखने के लिए अब क्या करेंगे यहां से जो ईट होगी उसको उठा करके इस पर रखेंगे न, स्थान ना स्थान मान लो इतना ही आपके पास और इतने में निर्माण करना है आपको तो बना कुछ बन सकता है क्या नहीं, नहीं बनेगा ना क्योंकि ईंट तो दूसरी जगह होती है और एक स्थान में दूसरी ईंट नहीं आ सकेगी तो अब इसके ऊपर रखने के लिए अतिरिक्त स्थान से घूम के जाएगी वो चीज यानी एक ही जगह सारी ईंटें हैं और उसको फिर से आप एक क्रम देना है आपको उसके लिए अब क्या करेंगे वो एक ईट दूसरी ईट में नहीं घुस सकती है तो अब तो यही उपाय है ना कि उसे पहले हटाओ वहां से फिर हटा करके अब उस पर डालो तो ऐसे प्रकृति के जितने भी परमाणु हैं एक जगह जितने में व्यापक हैं वो तो अब उससे नई नई चीज बनाने के लिए उसमें जगह अतिरिक्त चाहिए ना तो खाली जगह भी चाहिए उसको खाली जगह होने के लिए उससे अतिरिक्त उसका होना जरूरी है जहां ले जाएगा उठा करके तो जितना में ये ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड से अतिरिक्त थोड़ी जगह चाहिए तभी जाके बन पाएगा ये नहीं तो नहीं बन पाएगा तो कम से कम इससे अतिरिक्त भी तो हो गया ना वो इतने में तो हुआ ही हुआ क्योंकि यहां से उठाया और उठाने से अतिरिक्त वहां से उठा के फिर यहां लाया उसको घुमा करके तो वहां तक होना चाहिए उसको तो इससे ये होता है कि ब्रह्मांड में तो है ही इससे थोड़ा बाहर भी है ऊपर होता है पानी उसका ऊपर होता है ऊपर नहीं तभी तो डोलता है वो ना बिना स्थान अंदर के नहीं हो सकती है तो क्रिया हो के भी जो हाँ इसमें भी आकाश होता है तो हो बिना आकाश तो की गति नहीं हो सकती है क्योंकि चलने का मतलब ना एक देश से दूसरे देश होना और स्थान होगा ही नहीं तो चलेगा कैसे वो उसके अंदर भी चाहिए हाँ उसमें भी चाहिए हाँ वहां स्थान है देखो ना चलना होता ही कहाँ है अगर यहाँ से आपको चलना पड़े दीवार सटे हुए हैं आप और आगे जाना पड़े तो जाएंगे क्या नहीं जाएंगे ना जिधर खाली होता है उधर ही तो चलेंगे तो गति होती है वहाँ जहां देश होता है खाली स्थान होता है उसके चलने के लिए जरूरी है उसी में नहीं चल पाएगा और जो वस्तु एक दूसरे को रोकती है यदि तो उसको पार करने के लिए फिर दूसरे स्थान से जाना पड़ता है इसलिए कार्य निर्माण करने के लिए हर समय उसी स्थान से हटाया जाएगा उसको पहले फिर दूसरी जगह लाया जाएगा क्रम से तो उसको स्थान चाहिए उससे अतिरिक्त केवल उतने से नहीं बनेगी कोई चीज तो इससे ये बात फिर आ जाती है कि जितने में बना हुआ है पूरा ब्रह्मांड इससे थोड़ा और अधिक स्थान में इसके निर्माता की व्याप्ति है यानी केवल उतने में है ऐसा भी नहीं है उससे अगर अतिरिक्त हो गया सिद्ध तो और भी आगे होगा वो इतना तो कम से कम है ही अब इतना जब सिद्ध हो गया कि इससे आगे है तो अब यह होगा कि इसके आगे नहीं है जब तक ये नहीं सिद्ध होता है तब तक उसको सीमित नहीं कह सकते हैं हाँ ये तब तक जैसे यहां से अब चल रहे हैं ना चलते चलते यहां हम कह देंगे ना अब नहीं है तो हमको दिख गया है ना कि अब नहीं है इस कारण से कह रहे हैं कि ये यहीं तक है लेकिन अगर ये दिखे ही नहीं आगे जैसे सड़क पर चल रहे हैं प्रातःकाल दौड़ लगाते हैं तो दौड़ लगाते लगाते आपको सड़क आगे दिखती जाती है ना कहाँ तक है ये नहीं दिखती है लेकिन फिर भी कुछ दूर तक आप जहां है उससे आगे तक दिखती है तो आगे दिखने के कारण कहते है कि पता नहीं कहाँ तक है ये यही अनंत है इसको कहेंगे अनंत दृष्टि वही होती है नहीं कुछ दूर तक वो पता लगेगा लेकिन यहीं तक है ये नहीं बुद्धि बनेगी आगे भी होगी तो इसको अनंत कहते हैं ऐसे ईश्वर वहां तक तो है ही लेकिन उसके आगे जब तक सिद्ध नहीं होगा कि नहीं है तब तक उसको नहीं कहेंगे कि आगे नहीं है वो तो उससे फिर बनेगा कि वो अनंत है आगे भी है क्योंकि वहां तक तो विद्यमान हो ही गया तो आगे क्यों नहीं है नहीं में होने में तो हेतु है इसके पार है वो लेकिन नहीं होने में अब कोई हेतु नहीं है इससे होगा कि आगे भी है वो तो आगे अब जहां तक भी हो सकता है वहां तक वो है इस कारण से क्या है वो अनंत है अंदर भी है और बाहर भी है दोनों में वो विद्यमान है इस कारण से ईश्वर अनंत रूप में है तो उसकी यही जो अनंतता है या उसका यही विद्यमानता जो है यही क्या है परम पद है यानी पद का मतलब होता है पद गोग्य प्राप्त करने योग्य है, जानने योग्य उसका नाम है पद कहते हैं जो ज्ञात होता है शब्द को भी ये पद होता है क्योंकि ये हमको इस, इसको हम जानते हैं ऐसे ही पद स्थान को कहते हैं क्योंकि वहां पहुंचते हैं प्राप्त करते हैं ऐसे ही ईश्वर के स्वरूप को ही जानना होता है इसका ज्ञान होना ही प्राप्ति है ईश्वर की क्योंकि ऐसे देश रूप में तो प्राप्ति है ना वहां जाने आने का तो मतलब ही नहीं होता है तो उसके स्वरूप को हमको अनुभव हो जाना यही उसकी प्राप्ति है और यही उसका परमपद है परमपद मोक्ष यानी जो कुछ कहेंगे वो कोई देशवाची नहीं है ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो यहां से हट करके अब वहां होगा ऐसा कुछ नहीं है ईश्वर का जो भी स्वरूप है वही परमपद भी है लेकिन उसका बोध होना चाहिए ज्ञात होगा ज्ञात होने के कारण अब क्या होगा वो परमपद बन जाएगा दूसरा हेतु तो ये है उसके अनंतता का कोई भी जो वस्तु होती है ना सीमित तो उस वस्तु की कोई ना कोई सीमा हमको दिखती है ऐसी संसार में कोई वस्तु आपको नहीं मिलेगी जिसकी कोई भी सीमा नहीं दिखती हो और एक देशी वो है ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको आपको ध्यान में हो तो दे सकते हैं वस्तु सीमित है और उसकी कोई सीमा दिखती नहीं हो वस्तु हाँ, है और उसकी कोई सीमा नहीं दिखती हो अपने को हुँ? एक छोर तो देख ही रहा है उसका जहां आप खड़े हैं उससे इधर तो नहीं है ना समुद्र वो तो, तो रहा है ना कि इधर नहीं है वो बीच में आप खड़े होके तो देखेंगे ना समुद्र के ऊपर से ऊपर तो नहीं होता है वो भीतर घुस के यदि देखो तो जहां आप खड़े हैं उतने में नहीं होता है वो अंदर घुस के देखेंगे तो उतने में जितने में आप होंगे ना उतने में नहीं होगा वो आकाश एक देशी नहीं है ना एक देशी की कह रहा हूँ ना जिसको हम एक देशी कहते हैं वो ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता है जिसकी सीमा हमको नहीं दिखती हो आरंभ उसका कहीं ना कहीं से दिख जाता है तो इससे अब आएगा कि जिसका नहीं दिखता है आरंभ वो हर्ष में अनंत होगा तो ईश्वर का ऐसे आरंभ कहीं से नहीं मिलता है कहीं से उसको नहीं बताएंगे कि यहां से नहीं है ये यह, यहां से अब आरंभ हो रहा हो ना भीतर से होगा ना बाहर से होगा कहीं से नहीं होता है वो इस कारण से वो अनंत है ही स्वरूप से समुद्र की भी दूसरा भी छोर होगा कैसे जैसे आप यहां से देख रहे हैं ना कि यहाँ से शुरू हुआ है तो अब क्या होती है दो तरह की परिधियां होती है एक तो गोल हो जाती है ऐसे और एक ऐसी सीमा सीधी रेखा वाली होती है दो तरह का होगा ये तो अगर इस छोर पर इसके हैं तो इधर तो नहीं है ना ये तो इधर जाने का तो मतलब नहीं रहेगा अब क्या होगा इधर चलेंगे ऐसे चलते चलते तो अब क्या करेंगे यहां बुद्धि लगा लो ये बिंदु हो गया इधर से आगे नहीं है तो इधर होगा या इधर होगा तो ये धीरे धीरे आकर के क्या होगा फिर मिल जाएगा यहीं पर कहीं न कहीं जाते जाते जाते वापस में अंत में यही आ जाएगा क्योंकि इधर नहीं है परिधि जो बन जाती है गोल चीज वो कहीं से शुरू करेंगे तो इधर उधर तो नहीं जा सकते ना एक तरफ जाएंगे और वो जाते जाते अंत में क्या होगा फिर वहीं पहुंचा ही देगा ऐसे वो जो सीमित वस्तु है इस तरफ तो आ ही नहीं सकते आप उसके साथ साथ चलना होगा और वो इधर इधर नहीं है वो बताता जाएगा हाँ तो, तो वो फिर क्या होगा घूमते घूमते घूमते घूमते वो ऐसी स्थिति में आते आते वही पहुंचा देगा वो इसलिए समुद्र की कहीं न कहीं सीमा होगी यहां तक होगा क्योंकि यहां तो दिख ही रहा है आगे आगे नहीं होगा आगे ऐसे ऐसे चलता जाएगा और जाकर के वो समाप्त होगा और समाप्त इसीलिए होना है क्योंकि लौट के यही आएगा वो उसको वापस आना है परिधि में जो होता है जहां से भी चलेंगे तो चलते चलते आ ही जाएंगे ना तो जहां से चले वहां आ जाना यही बता रहा है कि सब जगह नहीं है अब ये इसकी सीमा हो गई बन गई तो सभी एक देशी वस्तुओं में यही होगा एक जगह से चलेंगे हर जगह नहीं जा सकते उसके आश्रय से ही चलना पड़ता है और चलते चलते फिर वहां ही जाते हैं ऐसा होने के कारण सभी वस्तुएं सीमित होती है ये एक देशी होती है ईश्वर में ये वाला नियम लागू नहीं होता है कहीं जिधर भी चलेंगे ना चलते ही रह जाएंगे आगे जाओ या पीछे जाओ ऊपर जाओ या नीचे कहीं भी चलेंगे चलते ही रह जाएंगे उससे वो मुड़ना ही नहीं होगा उसमें बुद्धि मतलब बुद्धि भी नहीं मुड़ती है अब जैसे छोटी से छोटी वस्तुओं का बनाया है तो कितना छोटी छोटी बना रखा है और बड़ी से बड़ी बना दिया तो कितना बड़ा बना दिया अब इसी के अंदर देखो कितने परमाणु होंगे और एक एक को गिन सकता है वो गिन देता है ना इसके अंदर इतने परमाणु है इस पृथ्वी में कितने होंगे सारे को गिन देता है वो क्योंकि बिना गिने गिन कर नहीं सकता निर्माण कितने सारे जीव हैं सबको गिन के रखता है तो गिन के रखता है अब इसमें देखो कितनी बुद्धि होनी चाहिए हमारी बुद्धि पहुंचेगी क्या उसमें और कहा से शुरू किया है ये भी पहुंचेगी क्या ना तो इधर जाएगी ना उधर बुद्धि कहीं से उसका आरम्भ पकड़ नहीं पाती है बीच से ही हमको ज्ञान होता है आख से जैसे छोटी से छोटी वस्तु होती है जिसको हम नहीं देख पाते हैं और बहुत बड़ी से बड़ी भी होती है फिर आख से नहीं दिखती है केवल बीच में देखते हैं हम कुछ सीमा है उतने तक हम देखते हैं ऐसे ज्ञान भी हमको उतने तक होता है कुछ सीमा के अंदर नहीं अब जैसे दीवार में खड़ा होकर देखो आप तो कितनी दिखेगी उतनी दिखेगी ना पूरी दीवार नहीं दिखती है पीछे हटते जाओ हटते जाओ तो दिखेगी ऐसे सामने तो नहीं दिखेगी। ऐसे हटते हटते बहुत दूर तक भी चले जाएंगे तो कुछ ही देख पाएंगे सारा फिर भी नहीं दिखेगा तो से भी सारा नहीं देख पाएंगे ना ऐसे आप खड़ा होकर के देखते हैं तो कहाँ तक कितना दूर देख पाते हैं जो भी मतलब पूरा आप नहीं देख पाएंगे कितना भी बड़ा होता है उतना दिखता नहीं है ये बहुत बड़ी चीज भी नहीं देख दूर में जो होगी बहुत बड़ी भी नहीं दिखेगी और छोटी सी भी नहीं दिखती है बीच की दिखती है तो जैसे इन स्थानों में हमको मध्य की चीजें दिखाई देती और छोर नहीं दिखता ईश्वर के बारे में भी यही होता है ईश्वर का भी कुछ ज्ञान होगा सारा ज्ञान नहीं हो पाएगा उसके स्वरूप का भी सारा ज्ञान नहीं हो पाएगा ना स्थान का ज्ञान होगा कभी कहा से शुरू हुआ कहाँ तक अंत होगा ऐसा बोध नहीं होगा कभी भी तो यही जो उसका स्वरूप है ये क्या है अनंत स्वरूप है और यही परम पद है तो विद्वान जो देखता है वो इसी स्वभाव को देखता रहता है ऐसा एक स्वरूप है ईश्वर का अब उसके साथ साथ उसको आनंद की अनुभूति होती है उसमें वो कार्यों को देखता है यहाँ इतने सारे कार्य सब जगह है इससे वो अनुमान लगाता है यहाँ भी है यहाँ भी है और फिर समाधि लगा करके देखता है यहाँ मैंने लगाया तो यहां भी आनंद आ गया अब जाकर के अहमदाबाद में लगाएगा और हिमालय में लगाएगा तो उसको वैसे ही आनंद आएगा जैसे यहाँ दोनों ही करते हैं तो दोनी होगी उत्पन्न वहाँ जाके करेंगे तो भी तो होगी ना इससे होता है कि यहाँ भी शब्द है और वहाँ भी शब्द है दोनों एक ही है तो ऐसे ही आनंद यहाँ भी उसको मिलता है ऐसे ही दूसरी जगह मिलता है तो ये प्रत्यक्ष आधार पर भी अनुभव हो जाता है कि जितना वो जा सकता है वहाँ वहाँ सब जगह होता है तो ये प्रत्यक्ष है कि सब जगह है और दूसरा ये अनुमान से जात होता है ईश्वर की सभी जगह विद्यमान है वो दोनों ढंग से तो विद्वान व्यक्ति हर जगह हर तरह से देखता रहता है इसको या ये कह वो जिन दिन भर सिद्ध करता रहता है इसको कहाँ है कैसे है ईश्वर उसके कर्म कहाँ है गुण कहाँ है क्या कर रहा है ये सारा का सारा वो जानता रहता है अथवा जितने भी गुण कर्म हैं सामने सभी का संबंध दिखता है उसको पेड़ को देखे देख करके उसको लग जाएगा कि ईश्वर ने बनाया सूर्य चंद्र ब्रह्मांड को देखते ही उसको लगेगा इसको बनाया अपना लेख देख करके आपको एकदम से लग जाता है कि मैंने लिखा उसमें भ्रांति नहीं होती है उससे यह हो जाता है कि ये लेख लिखा हुआ है अनंत नहीं है ये सदा से नहीं है ऐसा देखते ही दृष्टि बन जाती है ना कि लिखा हुआ है तो इसकी अनित्यता का बोध जैसे हो गया ऐसे इस पूरे संसार की अनित्यता का भी बोध हो जाता है एक ही क्षण में यानी ये संसार बना हुआ है और बना हुआ है तो बनाया हुआ भी है अगर बनाया हुआ है तो फिर ईश्वर भी बनाने वाला भी है एक ही बुद्धि में दोनों ज्ञान हो जाएगा एक साथ अभी तो क्रम से करते जाएंगे बनाया ऐसे किया ऐसे किया संबंध नहीं जुड़ेगा एक साथ लेकिन जो व्यापक हो जाती है बुद्धि तो एक ही साथ सारा ज्ञान हो जाता है शीशा है शीशा अभी आप देख रहे हैं तो नहीं लगता है ना फूटने वाली चीज है और हाथ में पत्थर लेकर के अब देखो उसको यहीं से दिखेगा ना फूट सकता ये। है ये फूटने वाली चीज है ये शीशा अभी से दिख जाएगा एक ही क्षण में शीशा अनित्य है या नित्य है इसको देखना हो तो पत्थर उठा लो हाथ में अब देखो तो एकदम अनित्य दिखेगा वो और ऐसे देखेंगे तो नहीं नित्य दिखेगा वो ऐसे ही होता है पूरे संसार में ऐसे देख रहे हैं तो ये नहीं लगेगा तो नित्य दिखेगा लेकिन धीरे धीरे करते करते करते दोनों को कार्य कारण रूप में अगर इसको देखेंगे तो एक ही क्षण में दिखेगा सारा विनाशील है यह अनित्य है और अनित्य दिखा तो इसका नित्य बनाने वाला भी है ऐसे दोनों का संबंध एक ही बुद्धि से दिख जाती है तो विद्वान लोग इन्हीं चीजों को अनुभव करते रहते हैं देखते जानते रहते जैसे लोग एक का है, है, कैसे कैसे बनी क्या बाद में है कि तरीके से हम्म हाँ तो उसके उसमें जो होता है ज्ञान का जो स्तर है ना एक बार में पूरा नहीं बनता है उसमें जो रचना हुई है उसकी जो अंतिम इकाई है ना परमाणु वहां तक जब तक नहीं जान लेते तब तक उसमें जानने का अवसर बना रहेगा और वो सारा नहीं हो सकता है ज्ञान साधन नहीं है ना आप मोटा मोटा जान लेंगे कि ऐसे ऐसे ये बना है लेकिन कितने से बना है किस किस रंग का बना है कैसे हैं? इतनी बुद्धि नहीं होती ना, तो इस तरह से उसके स्तर फिर भी बच जाते हैं जानने के लिए उसमें तो जितने बार जानेगा उतनी बार में उसको फिर से नया जान होगा तो जानते जाएगा फिर भी उसको दिखता जाएगा उसमें जानने के लिए फिर भी रह जाएगा उससे ज्यादा हो जाएगा अगर वो चिंतन करता है तो जितना जाना उससे बढ़ कितना बढ़ जाएगा ये निश्चित नहीं होगा पर उससे अगला हो जाएगा उसको अधिक होगा जितने बार उसको दूर आएंगे उतना अधिक ज्ञान होगा उसमें ये पृथक बात है कि उसमें अब रुचि अब भी रहेगी कि नहीं इसी वस्तु के जानने से रुचि तब तक होती है जब तक हमको सुख विशेष मिलता है यदि सुख मिलना बंद हो गया तो जानने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी उसमें सुख मिलना बंद हो गया तो जानना छोड़ देंगे उसको यदि भी जानना चाहेंगे तो ज्ञान अब भी होगा पर सुख नहीं मिलेगा इसलिए सब चीजों को जानते नहीं है उसको पत्ते पत्ते एक पेड़ में कितने पत्ते हैं आप गिनना चाहेंगे क्या पर दो चार तो गिने ही लेगा ना एक टहने में कितने पत्ते होते हैं इसके नीम के एक जो होती है उसमें एक में कितने पत्ते होते हैं तो कम से कम सात आठ होते हैं उसमें तो ऐसे मतलब थोड़ी सी रुचि आपको होगी अब आप गिन लीजिएगा अभी चल गया ना यह प्रसंग अब आपको देखिएगी टहनी तो आप गिन लेंगे छोड़ेंगे नहीं इसको लेकिन सारे को नहीं फिर भी गिनेंगे आप गिनना नहीं चाहेंगे एक तो ये हो जाएगा कि जैसे एक टहने में वैसे दूसरे में आए, इतना ही होगा और पूरे की गणित लगाने की जरूरत नहीं है उससे प्रयोजन नहीं है फिर एक ही पत्ती को गिन के प्रयोजन कैसे सिद्ध अपना सुख वही प्रयोजन मतलब सुख नहीं होता है अगर सुख मिलता है तो गिन डालते छोड़ते नहीं उसको लेकिन सुख ही नहीं होगा तो गिनना ही नहीं चाहेंगे ऐसे ही होता है विद्वान ज्ञान तो होता है लेकिन जान होते हुए भी, भी उससे जो प्रयोजन होना है और वो नहीं होता है तो छोड़ देता है उसको ईश्वर तो में, में ये नहीं होता है ईश्वर वाले में होता रहता है भौतिक पदार्थ जो प्राकृतिक है ना इसमें बंद हो जाता है सुख एक सीमा के बाद सुख नहीं मिलता है लेकिन ईश्वर में बढ़ते ही जाता है वो ईश्वर को जानने के बाद बढ़ते रहने के कारण उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है इसमें प्रवृत्ति बंद हो जाती है, है। जिस हाँ हाँ तो उसमें भी क्या होता है राग वो उसमें होगा जिसमें आपको लग रहा है कि इस सुख को हम ये हमसे छूट जाएगा राग का मतलब होता है कि ये कभी छूटे नहीं सुख ये मिलता रहे तब वो राग है लेकिन अगर ये भावना नहीं है उसमें ये कहीं छूट नहीं जाएगा तो राग नहीं रहेगा वो यानी जो अस्थिर चीज होती है ना राग उसमें ही होता है स्थायी होने पर फिर बुद्धि नहीं उसके लिए अः विचलित नहीं होती वो तो है ही अब तो वहां राग नहीं है वो इसलिए ईश्वर में राग नहीं बनेगा क्योंकि छूटना ही नहीं उसको तो चिंता क्या करेंगे भौतिक में लग बन जाएगा कि कहीं छूट ना जाए क्योंकि ये छूटती है तो राग केवल प्राकृतिक में ही होता है ईश्वर में राग ही नहीं होता है बस कृतिक में होगा इसमें राग होगा जितना जितना सुख मिलता जाएगा इसमें उतना उतना राग बनता जाएगा अगर आपको लग गया है कि इसको फिर भी नहीं बचा के रखा जा सकता है तो अब राग बंद होना होना बंद हो जाएगा क्योंकि राग का मतलब है कि कहीं छूटे ना ये जो मिथ्या ज्ञान है ना ये वाला भाग सुख होना राग नहीं है किंतु ये सुख होता रहे ये जो भाव है कहीं छूट ना जाए इसका नाम है राग बंधना अशक्त हो जाना उससे इसका नाम है राग ये एक बुद्धि मिथ्या ज्ञान विशेष है तो ये उन्हीं चीजों में होगा जो स्थिर नहीं है बस तो